द्रं कर्णे श्रीनाम देवा भद्रं पशेम्षे स्थिर स्पष्ट स्तमोर्वशेम देवृत शांते शांते शांति अथर्वेदी मांडव जोपनिषद कारिका के ऊपर विचार चल रहा था यह द्वितीय कारिका थी दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्त तय जस आकाश से हृदय प्राज्ञा त्रिधा देह व्यवस्थित ये कारिका की व्याख्या चल रही है एक ही आत्मा है तीन प्रकार से शरीर में व्याप्त दिखाई पड़ता है जागृत अवस्था में दायने आंख में विशेष इस रूप से आत्मा के निवास होता है और स्वप्न में मन में माने हृदय के भीतर जो मन है मन में मनोवृत्ति में चलता है और सुषुप्ति अवस्था में हार्द आकाश वो परमात्मा में एक होकर रहता है अज्ञात आत्मा में एक होता है, कहा है। आकाश ऐसे हृदय का है हृदय आकाश माने परमात्मा आकाश तलिंगात इत्यादि ब्रह्म सूत्र है आकाश शब्द स्थान स्थान पर परमात्मा में प्रयोग होता है ये इसी का अर्थ चल रहा था आश्चर्य टीका ने कहा था प्राण शब्द से पंचवृत्तो वायु विकार है पूर्ववादी के संघादी प्राण शब्द तो पांचवृत्ति वाला वायु के विकार है जो प्राण अपान ज्ञान समान प्रदान वगैरह के अध्यात्म वायु जिसको बोलते हैं उसमें रूढ़ होने से अभ्याकृत विषय नहीं होगा प्राण को अभ्याकृत तो, तो कैसे मानिएगा अभ्याकृत का अर्थ बीजावस्था अज्ञान विशिष्ट आत्मा को अव्याकृत शब्द से कहा जाता है जिसको ईश्वर शब्द से बोला जाता है सबल ब्रह्म कहा जाता है अभ्याकृत वो है ये तो पंच विकार वाला प्राण है पंच पंचवृत्ति में चलने वाला प्राण कैसे अभ्याकृत विषय तो आएगा विरोधा रूढ़ी है रूढ़ है प्राणवाणी यही है भीतर जो है उसी को प्राण कहते हैं रूढ़ है, है। ये संघ ये भाष्य में संघ है कथम प्राण शब्द अभ्याकृत अभ्याकृत प्राण शब्द तो कैसे अव्याकृत को मानेंगे वो तो पंचवृत्ति वायु को मानना चाहिए उत्तर देते हैं छांदो के मैं कहा प्राण बंधन में सौम्य मना इस स्मृति से उत्तर दिया गया सुसुप्ति काल में ये जो मन माने मनोविशिष्ट आत्मा है जीवात्मा प्राण बंधन वाला है प्राण माने परमात्मा बंधन वाला अव्याकृत बंधन वाला है प्राण शब्द अव्याकृत परमात्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा जो जगत का बीज है उसी में एक होकर के रहता है सुसुप्ति अवस्था में ये श्रुति में कहा ये कहा मनोविशिष्ट आत्मा मन शब्द का देखा लक्षण से लेना है मनोविशिष्ट आत्मा है इधर श्रुते कहा आगे शंका है पूर्वादि के ननो तत्र सदव सौम्य प्रकृत सदब्रम्ह प्राण शब्द वो उस में जो प्राण बंदन भी सौम्य मना आया हुआ है जहाँ प्राण शब्द की चर्चा आई है श्रुति में सांदो के षष्ट अध्याय में तो सदैव सौम्य दसित एक विवाद से सत का वहां अनुवर्तन है जो सत करके जिसको कहा था उसी को बाद में प्राण शब्द से बोला है सतमाने त्रिकालावादी तत्व तो अज्ञान विशेष सूत्य चेतन ये पूर्वादिक की शंका है नु तत्र उस शांदो के श्रुति में जहाँ प्राणबंधन में सौम्य मना आया है वहां पर सदैव सौम्य प्रकृत प्रकृत है सदैव सौम्य मगर प्रकृत है वहां तो प्रकृतम सदब्रह्मिकाला बाधित ब्रह्म सद्र पूर्वादी की संख्या है प्राण सदब्रह्म प्राण प्राणशोधवाच्य तो सदब्रह्म है वह अभ्याकृत नहीं है माना शुद्ध आत्मा है ये पूर्वादि की कहना है सिद्धांत कहते नहीं सदोष है कोई दोष नहीं है प्राण शब्द के द्वारा सद ब्रह्म लेने पर दोष नहीं आता क्यों बीजात्मकत्व तो अभी गात सत्य वहां सदैव सौम्य दिमागरे आसित में सत शब्द का जगत का बीज रूप ब्रह्म को सत कहा शुद्ध को नहीं कहा है जहां सृष्टि के प्रक्रिया में परमात्मा का नाम आएगा तो अज्ञान विशिष्ट परमात्मा होगा सृष्टि उसी से होना है शुद्ध आत्मा में कोई सृष्टि आदि कुछ पे नहीं बीजात्मकत्व अभ्युभ सतः सत बीजात्मकत्व्य जो सत है सदैव सौम्य तो आश्रित में सत शब्द आया वो बीज रूप स्वीकार किया है बीज माने अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को स्वीकार किया है इस सिद्धांति ने कहा आगे बोलते हैं सिद्धांति यद्यपि सत ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम यद्यपि वहाँ सदब्रह्म जो है प्राणस का बाच्य है क्यों सदैव प्रकर तो का प्रकरण सत का है वहाँ सदैव सौम्य देवरी आशित से सत का प्रकरण आया बाद में प्राण बंधन भी सौम्य मन उसी में है तो प्राण शब्द का बाच्यार्थ सदब्रम्ह ही है वहाँ यद्यपि ऐसी स्थिति है तत्र, तत्र प्राणबंधन भी सौम्य मन स्त्रुति में तत्र माने उस स्मृति जो प्राण बंधन भी स्मृति में प्राण शब्द का बाच्यार्थ सदब्रम ही होता है प्रकरण उसी का चल रहा है सत का प्रकरण में प्राण शब्द आया है तथा फिर भी बीज प्रसव बीजात्मकत्व अपरित्यजैव प्राण शब्द का बाच्यता सत में है फिर भी कैसी स्थिति में है बीजात्मकत्व तो माने जगत के जो उत्पत्ति प्रभव प्रसव के प्रसव बीजात्मकत्व अपरितज प्रसव जो जीवों की उत्पत्ति जो होनी आगे उसकी उत्पत्ति के बीजात्मक स्वरूप को परित्याग किए बिना ही सत्यब्द का बाद, प्राण शब्द का वाच्य बनता है माना अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को ही वहाँ प्राण शब्द से कहा गया है शुद्ध ब्रह्म नहीं होता सत शब्द वाच्यता प्राण शब्द वाच्य तो भी उसमें है सत्य और सत शब्द का वाच्य तो भी सतम है मैंने बीजात्मक रूप से कारण कारण रूप से है वहां सदैव संवेद मग्री आशित से माने सृष्टि के पहले वही था माने कारण रूप में दिखाया उसको बीज रूप में दिखाया है तो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है वो वही यदि ही रूपम निर्वीज रूपम विवक्षित्रभविष्य यदि सदैव सौम्य इधम अग्रह आशित श्रुति में निर्वीजित कारणरहित ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म यदि विवक्षित होता यदि निर्वीज रूपम जो निर्वीज स्वरूप ब्रह्म है मैंने निष्कारण जो ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म विवक्षित होता ब्रह्म ऐसा होता तो दूसरे प्रकार से बोलना चाहिए था वहां तो इतर व्यावृत्ति से दिखाया जाता है जो निर्गुण निराकार निर्ण तत्व आत्मा है उसके इतर व्यावृत्ति से ही परिचय दिया जाता है शतादी शब्दों से उसके परिचय नहीं दिया जा सकता विधि रूप से नहीं होता निषेध रूप से होता इतर व्यावृत्ति रूप से होता है नेति नेति ना इति ना इति करके सारे के निषेध करने पर जो अवधि बचे उसको निर्विशेष ब्रह्म माना जाता है और ये तो निवर्तन आया सतब्र जो जगत का बीज रूप ब्रह्म अज्ञान विशेष ब्रह्म तो वाणी विषय बना हुआ है वो किन्तु जहां से वाणी मन सहित वाणी लौट आती है कहा किसे निर्विशेष ब्रह्म से है अगर वहाँ सद शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म लेना अभिष्ट होता तो स्थिति में फिर इस इन शब्दों को प्रयोग करना चाहिए था नीति नीति आदि सदैव सौम्य राशित का प्रयोग नहीं करना चाहिए था ये सिद्धांत बोल रहे और ये तो बातचो निवर्तन थे अन्य देवता था तो अविदिता ऐसा चौनो परिषद में कहा आत्मा कैसा है ऐसा कहते हैं पूर्वाचार्य बोलते हैं वो विदित से भी अन्य है अविदित से कार्य से भी भिन्न है विद्युत कार्य और अविदित कारण कार्यकारों से अतिरिक्त है ऐसा कहा इस इस रूप से उसका व्याख्या होनी थी अगर सत शब्द का अर्थ शुद्ध आत्मा लेना होता तो ये का एक अवक्षक यदि निर्वीज ब्रह्म विवक्षित होता तो ऐसे शब्दों को कहना चाहिए था वहां स्मृति में किन्तु ऐसा नहीं कहा है और स्मृति में भी वो जो निर्वीज ब्रह्म है जो शुद्ध ब्रह्म है उसकी चर्चा जब आत्मा की चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं जेयम यवक्षा यज्ञा प्रतमस्मृते अनादित्म ब्रह्म न सत्तम सत्तन्ना सदुच्य सत्शब्द तो का वाच्य भी नहीं होता असत्श का वाच्य भी नहीं होता न सत् न असत जो निर्विशेष ब्रह्म है सत्सब्द का वाच्य अर्थ भी नहीं असत्श का वाच्य अर्थ भी नहीं होता स्मृति में पैसा कहा गीता में कहा न सन्ना सत्यते इत्यादि निर्वीचतया एव चेत सती लीना नाम संपन्ना नाम सुसुप्त प्रलय हो पुनः उत्थान अनुपत्तिशाल और दूसरी बात अगर काल में और प्रलय काल में उसमें लीन हो जाते हैं परमात्मा में एक हो जाते हैं अगर वो निर्विशेष में एक हो, हो गए होते तो फिर उत्थान नहीं होना चाहिए फिर जाग्रत स्वप्न में नहीं आना चाहिए इसलिए भी वहां उस निर्विशेष में एक नहीं हो रखे है सविशेष में ही हो यह भी सिद्ध होता ही कहा निर्वीजता है वे चेत सती लीना नाम संपन्ना नाम में लीन हुए जो जीवा जीवित जितने भी जीव, जीव, जीव हैं संपन्न हुए हैं तथा सौम्य सता ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, एक एक रूप होता है तथा सौम्य सता, सता ए, एक हो जाता है तो निर्वीज रूप से यदि चेत मान यदि निर्विज रूप से सती सप्तम उस सत में मान शुद्ध चेतन में ली पन्ना लीन होते सम्पन्न होते यदि ऐसा होता सुसुप्त प्रवय कब सुसुप्ति और प्रवय अवस्था में अगर निर्वीज ब्रह्म में लीन हुए होते स्थिति में पुनरुत्थान अनुपत्ति फिर तो वहां से मोक्ष हो ही गया ना फिर उत्थान नहीं होना जाग्रत स्वप्न में दोबारा आना नहीं चाहिए था किंतु तो उत्थान होता है इसके मतलब भी वो शुद्ध ब्रह्म में लीन नहीं हुए है इसलिए सदैव सौम्य आश्रित में सब सदगा कारण रूप ब्रम्ह लेना है निर्विशेष ब्रह्म नहीं लेना है एक कह और दूसरी बात मुक्ता नाम पूर्व पुनरुवृत्ति प्रसंग अगर बद्ध जीव सुषुप्ति प्रलय आदि में जाकर के निर्विशेष में पहुंचने के बाद वापस हो सकते हैं तो मुक्त पुरुष भी कहां एक होना है उसी में है सतारों में तथा संपूर्ण होती उसी में एक होना है निर्वीज में तो ये जब आ सकते हैं निर्वीज पहुंचे हुए बद्ध पुरुष आ सकते हैं वापस तो वो भी मुक्त पुरुषों क्या भरोसा वो वापस नहीं आएंगे मुक्ता नाम जब उत्पत्ति प्रसंग मुक्त प्रसंगा उत्पत्ति की प्रसति आ जाएगी क्यों बीज भाव अभिशेषात बीज भाव बराबर है दोनों में बीजत तो धर्म बराबर है वो भी बीज में पहुंचे थे ये भी बीज में पहुंचे थे एक आ रहा है तो मुक्तों को भी वापस आने का संभव हो जाएगा यह आपत्ति आ जाएगी इसलिए वहां पर सत शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं लिया जाता सदैव सौम्य देव रहा शुद्ध ब्रह्म नहीं है इसलिए प्राण में सौम्य माना उसे सब ब्रह्म की चर्चा हो सकती है ये कहा ठीक से देखें प्राण शब्द से पंचवृत्तो वायु विकार रूढ़त्वाद हो गया है कथा आगे अन्यत्र अन्यत्रढ़ प्रयोग अभ्याकृत विषयत्व प्राण शब्द से युक्त परहृति अन्त्र रूढ़ है लोक में स्मृति आदि में रूढ़ है प्राण माने पंचवृत्ति वायु वही बोलते अन्य जब में जब आएगा ये छांदो में जो प्राण बंधन में सौम्य मन यश यह श्रुति को छोड़कर अन्यत्र स्थान स्थान पर रूढ़ है प्राण माने यही होता है पंचवृति वायु को ही प्राण कहा जाता है ब्रह्म को नहीं कहा जाता अन्यत्र भी प्रयोग श्रुति में प्रयोग कर दिया प्राणबंधन भी सौम्य मना कहा हुआ है और सदैव सौम्य तेमग्रे आशीष सत का अनुवर्तन है वहां अच्छा अन्यत्री स्रौत प्रयोग का सात श्रुति में प्रयोग है श्रोत भव श्रौता श्रुति में होने वाले प्रयोग को स्रोत कहेंगे कौन प्रयोग है प्राण बंदन प्रयोग का साथ अव्याकृत प्राण शब्द से युक्त विषयता प्राण शब्द में है अभ्याकृत वही प्राण कहा है इति यही कहा खंडन करते हैं प्राण बंदन में सौम्य मन इति श्रुत श्रुति प्रयोग है तो इसलिए यहां पर प्राण का अर्थ अभ्याकृत ही है ये अर्थ लेना है कहा ठीक है प्रकरण से ब्रह्म विषयवाद ब्रमणीय प्रकृति वाक्य प्राणशब्द से प्रयोगा न अभ्याकृत तस्य प्रकरण विरोधा दिशा पूर्वादी कहता है महाराज ये ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है छांदोक में सदैव सौमवेद अग्रह आसम ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है तो उसमें आया हुआ है प्राणबंधन प्राण शब्द उस प्रकरण में आया हुआ है ये पूर्वादी की शंका है प्रकरण से का छांदोग्य अध्याय ब्रह्म को विषय करने वाला प्रकरण है ज्ञान का उसको यही है प्रकरण से ब्रह्म विषयत्वा प्रकृति वाक्य ब्रह्म में ही ये तो प्रकृत वाक्य कौन है प्राणबंधन में सौम्य माने इस वाक्य में वाक्य प्राण शब्द से प्रयोग शब्द का उसी, उसी प्रकरण में प्रयोग हुआ है ब्रह्म शब्द के प्र, प्रकरण में से न अव्यकृत विषयत्व तने प्राण से प्राण में अव्याकृत विषयत्व नहीं हो नहीं हो सकता प्रकरण विरोधात क्योंकि प्रकरण का विरोध है पूर्वादी बोलता है अभ्याकृत का तो प्रकरण ही नहीं है वहां ब्रह्म का प्रकरण है शुद्ध मान रहा है वो शुद्ध चेतन को लेकर ही चल रहा है अभ्याकृत का प्रकरण ही नहीं इसलिए प्राण शब्द का अर्थ अभ्याकृत कैसी कह दिया ये शंका कहता है नन करके कहा भाष्यमयी कहा तत्र उन्दो की स्मृति में जहां प्राणबंधन हुए स्वामी मनाया स्तृति में सदव सौम्य इकमग्रे आशीत प्रकृत सद्ब्रम सद्ब्रह्म है त्रिकलाधिक्रम्ह है निर्विशेष ब्रह्म है, वही प्राण शब्दवाच्यम प्राण शब्द है अभ्याकृत नहीं है माने जगत के बीज रूप नहीं है कारण रूप नहीं है वो निष्कारण है वो एक ठीक है प्रकरण से ब्रह्म विषयत्व ब्रह्म संलक्षण से सबलत्वअीकारा अस्मिन तत्व प्राण सद प्रयोगाथ युक्त तस्कृत विषयत्म उत्तर देते हैं ठीक है मानते हैं प्रकरण ब्रह्म का चल रहा है सदैव सौम्य दे आशित से वहां छामद जहाँ प्राण बंधन में सम्मान आया उसे पूर्व में ब्रह्म का प्रकरण है तो प्रकरण से ब्रह्म विषयत्व प्रकरण ब्रह्म विषय होने पर भी ब्रह्मणा संलक्षण सब ब्रह्म क्या है सत्य सतस्वरूप जिसका सतस्वरूप है लक्षण है सतलक्षण जैसे लक्षण सत शब्द सा से कहा जाता है जिसको त्रिकालावादित लक्षण सबलत्व अंगीकाराप वहां सत शब्द का जो राज्य बना हुआ ब्रह्म है वो सबल ब्रह्म स्वीकार किया है यानी अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म सबल ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म नहीं वहां सदैव सौम्य से सत पदकार का। सबलत्वअीकार सबल ब्रह्म की चर्चा है वहां स्वीकार करने से अश्विन अभी वाक्य इसलिए ये जो वाक्य है प्राणबंधन में स्वाम्यमय वाक्य है इस वाक्य में भी तत्र प्राण शब्द प्रयोग उसी सबल ब्रह्म में ही प्राण शब्द का प्रयोग है प्राणबंधन में स्वामय ये ईश्वर में एक हो जाता है निर्विशेष आत्मा में एक नहीं होता सुश्रुद्धि काल में और प्रलय काल में ये जो जीव होते हैं ये सविशेष ब्रह्म में एक होते तभी तो वापस आते हैं अज्ञान विशिष्ट होते हैं कहा ये जो प्राणाबंधन में स्वामी कहा कह सुवस्था को लेकर कहा ही वाक्य में भी माने वो सबल ब्रह्म में ही सबल ब्रह्मी एव प्राणशब्द प्रयोगा प्राणशब्द का प्रयोग होने से युक्त तस् अव्यात विषयत्व जो सबल ब्रह्म होता है वही तो अभ्याकृत है विषय हो तो अव्याकृत बोलते हैं बीजावस्था को अव्यात करते हैं इसलिए प्राण शब्द से तरह प्राण शब्द से अव्याकृत विषयत्व युक्त को अभ्याकृत विषय है सिद्ध होता है कि उत्तर में उत्तर देते हैं भाष्य में कहा शब्दों सदोष क्यों दोष नहीं है तो उत्तर भाष्य में बीजात कहा बीजात्मकत्व तो है वहां सत सब्दस को बीज रूप स्वीकार किया है कारण रूप स्वीकार किया जगत के कारण रूप स्वीकार किया है यानी अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को वहां सत शब्द कहा गया है ठीक है संग्रहवाक्यम प्रपंच जो बीजात्मकत्व्योग्रहवाक्य संक्षिप्त कहा इसी के आगे व्याख्या करते हैं, ठीक है हाष्य में थी यद्यपि सदब्रम्ह प्राणस तत्र ये जो प्राणवंदन बंधन में सौम्य मना आया हुआ है यद्यपि वहां सत का प्रकरण होने से सिद्धांत बोल रहे हैं ये सदब्रह्म प्राण का वाच्य होता है तथापि फिर भी जीव प्रसव बीजात्मकत्व अपरित जैव जो बीज के उत्पत्ति जो है ना जीव के उत्पत्ति बीज रूप को परित्याग किए बिना ही सत्यवाच्य बनता है वो प्राण शब्द वाच्य बनता है ऐसा होता है और सत शब्द वाच्य तो भी ऐसा ही है जगत के बीज रूप को परित्याग किए बिना ही मानना है माने अज्ञान विशिष्ट को सत कहा अज्ञान विशिष्ट को वहां प्राणाधिशब्दाच्य होगा कहा ठीक है ते प्राणबंधन वाक्य परामृश्य तो भाष्य बधाना यद्यपि सदब्रह्म शब्द बा, वाच्यम तत्र ते प्राण बंधन में सोमे मैंने इस वाक्य में जीव शब्द सर्वश जाते जीव प्रसव बीज कहा खाली जीव के उत्पत्ति के बीज को भी रहेगा बीज ही रहेगा उसका कहते न नहीं, नहीं। संपूर्ण कार्य के लिए उपलक्षण है जैसे जीव खो जाता है सुसूप अवस्था में वैसे संसार भी खो जाता है फिर फिर निकल आते हैं प्रज्ञान तो विशिष्ट ब्रह्म में लीन हो जाते हैं फिर वहीं से निकल आते हैं जागरूक यही है ये जीव शब्द जो है सर्वस्व कार्य जात सुपलक्षण भाषण जो जीव प्रसव दीजा अपरित्य कहा था वह जीव से संपूर्ण कार्य उपलक्षण के लिए है संपूर्ण जगत भी लेना प्रकरण वाक्य उभयर अपनी परिशुद्ध ब्रह्म विषयत्व का पूर्वादि बोलता है कि महाराज ये प्रकरण है सत का और वाक्य है ये प्राणबंधन सौम्य माना ये वाक्य चल रहा है अभी छानदोगी में पहुंच गए और प्रकरण चल रहा है सदैव सौम्य देवंग्रशी उस प्रकरण में है और वाक्य हो गया प्राणबंधन सौम्य ये दोनों के दोनों का उभय और भी दोनों ये परिशुद्ध ब्रह्म से तो कहा थी परिशुद्ध जो ब्रह्म है उसको विषय करता है दोनों प्राण शब्द से शुद्ध ब्रह्म को सदैव सौम्य शब्द से भी शुद्ध को कहा इसमें हानि क्या है निर्विशेष ब्रह्म को लेने में क्या हानि है ये शंका पूर्वादी की संख्या असंख्या ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं परिशुद्ध से ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचर बाद जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें शब्द प्रवृत्ति के विषय नहीं होता हो शब्द प्रवृत्ति के कारण होते हैं चार चारों नहीं है उसमें जाति गुण क्रिया संबंध ये चार को लेकर के शब्द प्रयोग किया जाता है जैसे अयम ब्राह्मण बोल दिया जाता है जाति को लेकर बाकी इधर से व्यावृति कर दिया परिचय कराया गया जाति शब्द प्रवृत्ति का जो निमित्त होता है ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति में जाति कारण है क्या कारण है ब्राह्मण तो देखा इसलिए ब्राह्मण बोलता है अयम ब्राह्मण ऐसा बोल दिया जाता है वहां जाति निमित्त बना है शब्द मित्त का प्रवृत्ति का निमित्त जाति होगी वहां और कहीं गुण होता है अयम कृष्ण अयम शुक्ला ऐसा बोलते सफेद है काला है इस तरह करा रहे हैं तो गुण होता है वहां परिचय देने वाला शब्द जो कृष्णा शुक्ला बोलने के लिए काला गुण से सफेद गुण ये काम करेगा जाति गुण क्रिया अयम पाचक इतर से व्यावृत्ति का ये भंडारी है तो वह क्रिया को के कारण अलग हो गया जाति गुण क्रिया और संबंध अयम राजपुरुष है अरे ये तो सरकारी व्यक्ति है ऐसा बोला जाता है वहां संबंध है राजा के साथ इसका संबंध है कि चार धर्म निमित्त होते हैं और शुद्ध ब्रह्म में चारों नहीं है ये सिद्धांती बोल रहे हैं। परिशुद्ध से ब्रह्मणा शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचर जो शुद्ध ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है उसमें शब्द प्रवृत्ति का निमित्त चार होते हैं वो चारों में से कोई भी नहीं जाति पूर्ण क्रिया संबंध चारों नहीं दो नंबर की टिप्पणी शब्द प्रवृत्ति निमित्त यदि जाति गुण धान शब्द प्रवृत्ति निमित्त शब्द प्रवृत्ति के निमित्त ही चार होते हैं जाति गुण क्रिया संबंधा चार में से कोई एक होगा इतर भी आवृत्ति के लिए वो नहीं है वहां कोई भी नहीं है ना वो कोई ब्राह्मण आदि जाति है वो ना कोई काला गोरा गुण वाला है ना जाति गुण क्रिया ना कुछ क्रिया होती है उसे निष्क्रिया निष्क्रियम निष्कलम शांतम निरवद्धम निरंजन और निष्क्रिय है न कोई संबंध है असंगो ही नहीं सक जाते असंगो अयम पुरुषा वो तो ऐसा है चारो नहीं है शब्द प्रवृत्ति निमित्त इसे सत शब्द का वाच्य हो ही नहीं सकता वो शुद्ध ब्रह्म सत शब्द का वाच्य भी नहीं हो सकता प्राण शब्द का वाच्य भी नहीं हो सकता यह सिद्धांतिकार है शब्द प्रवृत्ति निमित्त वो चरत्वात तत्र मान शुद्ध ब्रह्मणी शब्द वाच्य तो अनुपत्त्य शुद्ध ब्रह्म में शब्द वाच्य तो हो ही नहीं सकता अनुपत्ति है इसलिए माई इसलिए सिद्धांत बोले ऐसा मत बोलना कि उसी में लेना करेंगे परिशुद्ध ब्रह्म विषय लेना ठीक नहीं है यदि कहा यदि ही निर्विध रूपम विवक्षितम ब्रह्म यदि निर्वी सत शब्द से प्राण शब्द से वहां पर निर्वीर शुद्ध ब्रह्म यदि विवक्षा होती उसको लेना स्ट्रोता उस स्थिति में इन शब्दों से कहना चाहिए ना कौन शब्द है ने यथो वाचो निवर्तन अन्य अवक्ष ऐसा कहना चाहिए था यदि शुद्ध ब्रह्म होता तो इतर व्यावृति से परिचय कराना था विधि से नहीं निषेध से परिचय करवाना था ये कहा किंतु ऐसा नहीं किया वहां विधि से परिचय कराया है सदे स्वमे आशीत प्राणबंधन भी स्वामन इत्यादि विधिमुख से वहां परिचय कराया है इसलिए शुद्ध ब्रह्म देना संभव नहीं सिद्धांत बोल रहे ठीक है न केवल निर्वाधिक निर्विशेषम ब्रह्म बान मनस अगोचर श्रुतिर निर्धारित है किंतु स्मृतिर भी केवल इतना स्मृति से ही निश्चय किया जाता है कि शुद्ध ब्रह्म मन का विषय नहीं होता ये केवल स्मृति से ही निश्चय कराया जाता है ऐसी बात नहीं है भगवदगीता भी यही स्मृति से भी शुद्ध होता है न केवलम केवल ऐसा नहीं मानना कि निरुपाधिक ब्रह्म से ही सिद्ध है इतर व्यावृत्ति करके बताने वाली श्रुति ही या अन्य कोई प्रमाण नहीं, नहीं स्मृति भी न केवलम निरुपाधिकम निर्विशेषम ब्रह्म बान मनस और अगोचरम वाणी और मन का विषय नहीं होता को निर्विशेष ब्रह्म निर्धारित श्रुति से ही निर्धारित होता है ये बात नहीं किन्तु स्मृतिर भी स्मृति से भी निर्धारित होता है कहां कहा न सतन्ना सदुच्यते भगवदगीता त्रयोदश अध्याय कहाक्ष अनादिपरम ब्रह्म न सतन्ना सदुच्य त्रयदश अध्याय तीन को बताऊंगा करके प्रतिज्ञा की है ज्ञान ज्ञे और के क्षेत्र क्षेत्र उसका क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ज्ञा ये तीन का बताना है ये कहा तो ठीक है। प्रति प्रति रहित चेत भवति या शुदेन अस्कर विवक्षित सम्पन्नती जीवात्थानुप्य दृश्य दूसरी बात और कार्य कार्य बर्ग जिज्ञेजा बर्ग कार्यसमुदिज्ञे उनके प्रति बीजभूत अज्ञान रहित दया बीजभूत जो अज्ञान है उससे रहित शुद्ध ब्रह्म यदि इस प्रकरण में विवक्षित होता संपूर्ण कार्य निर्विशेष ब्रह्म से उत्पन्न होता ऐसी मान्यता यदि सिद्ध होना हो कहा छानवे की बात सकेंगे इस प्रकरण का तात्पर्य भी ऐसा होता इनसे कार्य जात प्रति जितने भी कार्यवर्ग है जड़ चेतन जितने भी कार्यवर्ग हैं जीव हो चाहे जगत हो उनके प्रति बीजभूत अज्ञान रहित बीजभूत अज्ञान रहित केवल शुद्ध शुद्ध प्रकरण विवक्ष ब्रह्म ही इस प्रकरण में सदैव सौम्य आसित प्राण बंधनी सौम्य मनि इत्यादि में ये विवक्षित यदि हो तो तरी सता सौम्य तथा सम्पन्नोती जीवा नाम फिर वहाँ वाक्या सता सौम्य तथा सम्पन्नो वाक्य का उस काल में सुषुप्त अवस्था में उद्दार किसी बोलते हैं सौम्य तो सत के साथ एक होता है ये जीव जितने भी हैं, जागृत आदि में मनुष्यदी बन के चलने वाले उस सुसुप्ति अवस्था में मनुष्यादी बन नहीं पाते हैं क्या बनते हैं शत्रुप हो जाते हैं परमात्मा रूप हो जाते हैं ऐसा आया है अभिमान है ना अभी मैं मनुष्य हूं पुरुष हूँ स्त्री हूं कब जागृत में स्वप्न है वही जीव जब सुसुप्त में पहुंचता है तो सत के साथ एक होता है वहां मनुष्यदी कहने का अधिकार नहीं रहता सतार स्वा संपन्न भगवती सुसुप्ति अवस्था में ले जाकर कैसे दिखाया जीवानाम पुनरुत्थान होना पड़ते अगर सत के साथ मान निर्विशेष के साथ में एकता हुई होती तो जीवों का फिर पुनरुत्थान फिर जागरूक में नहीं आना चाहिए मुक्त हो गए होते वो किंतु यहां पुनरुत्थान होता है दूसरे जीव आया मान नहीं सकते कल का अधूरा कार्य के ज्ञान होता है इसको यह नहीं कि कल सोया दूसरा था आज दूसरा आ गया ऐसा नहीं मान सकते कल का जो अधूरा कार्य था क्योंकि जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होना है वही जीव आता है दूसरा नहीं आता और प्रतिज्ञा भी होती है मैं ही हूं करके प्रतिविज्ञा होती है जो सोया था वही मैं हूं ऐसा बोलता है प्रतिविज्ञा ही है दूसरा नहीं आ सकता तो ये कहा कार्य आत्म प्रति बीजभूत अज्ञान रहित तैयार कार्य वर्ग के प्रति बीजभूत रहित मन शुद्ध ब्रह्म के साथ इस प्रकरण में विवक्षित होता एक होना विवक्षित होता तरही सता सो में तदा संपूर्ण वाक्य है वहाँ उस काल में सत के साथ एक होता है कि जीवानाम पुनरुत्थान ये संभव नहीं होता कंतु तो दृश्यते पुनरुत्थान जीवों का पुनरुत्थान सुशुप्ति से बाहर आते हैं देखा है इससे भी वो शुद्ध ब्रह्म में लीन हुए नहीं मान सकते शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण वो नहीं है सदैव आदि में माया विशिष्ट ब्रह्म की चर्चा है वहाँ एक तेन सबलम एव अ ब्रह्म अवक्षत इस प्रकरण में सद सौम येदे आश्रितादी प्रकरण में सबल ब्रह्म विवक्षिता है माने माया विशिष्ट ब्रह्म ही है। अज्ञान, अज्ञात ब्रह्म ही विवक्षति कहा निर्वीजतया इत्यादि भाषा में शुरू कह निर्वीजतया चेत सती लीनाज रूप से हुए होते ये जीव जितने भी जीव जगत जितने भी संपन्ना सत में लीन हुए जो व्यक्ति है उनका सुसुप्त प्रलय हो सुसुप्त अवस्था में लीन हो जाते हैं प्रलय में भी लीन हो जाते हैं अगर निर्वी रूप से हुए होते पुनः उत्थान और शक्ति फिर दोबारा सुसुप्ति के बाद जागृत नहीं आना चाहिए प्रलय के बाद में फिर सृष्टि में नहीं आना चाहिए किन्तु तो आते हैं और एक आपत्ति है सुशुक्ति यादव शुद्ध ब्रह्मी संपन्ना नाम अभी मोक्ष अनुपत्ति तो समा अगर सुसुक्ति आदि अवस्था में शुद्ध में एक हुए थे वो भी फिर पुनरुत्थान हो सकता है तो फिर मोक्षा होना संभव नहीं क्यों वहां से वह वापस आ सकते हैं जब सुसुक्ति में निर्विशेष ब्रह्म में एक हुए हो हुए व्यक्ति वापस आ सकते हैं तो मुक्त व्यक्ति भी वापस आ जाएंगे फिर कौन विश्वास करे मोक्ष के लिए ये भी सुसुप्ति यादव शुद्ध संपन्नों नाम अपनी पुनरुत्थान है सुसुप्ति आदि अवस्था में सुसुप्ति आदिशी प्रलय में शुद्ध में संपन्न हुए एक हुए जो व्यक्ति हैं उनके भी पुनरुत्थान यदि होने पर हो सकता है तो मोक्ष अनुपत्ति दोषमाह मोक्ष संभव नहीं कर वहां से भी वापस हो सकते हैं इसलिए कहा मुक्ता नाम स पुनरुत्पत्ति प्रसंग मुक्तों का भी दोबारा उत्पत्ति हो सकती है जो जिनका हो सकता है द्रविशेष में गए वो वापस आ सकते हैं तो मुक्त भी आ सकते ठीक है न तेसा पुनरुत्थान हेतु तो अभा पूर्ववादी बोलता है मुक्तों का तो उत्थान नहीं होता वापस नहीं होता क्यों उसके लिए प्रमाण नहीं है कारण नहीं है इनके लिए कारण है ये पूर्वादि बोलेगा न तेसा मानी तो जो मुक्त है उनका पुनरुत्थान न फिर आना संभव नहीं क्यों हेतु तो अभा निमित्त नहीं है यदि ऐसा कहे तो सिद्धांत कहेंगे सुसुप्ता तब तो भाई सुसुप्त प्रलिनाम हेतु नुल्य फिर जब मुक्त पुरुष वापस नहीं हो सकते हेतु तो नहीं है तो सुसुप्त पुरुष प्रलीन मान प्रलय अवस्था में गये हुए जो पुरुष हैं उनका भी नही पुनरुत्थानम उनके भी उत्थान होने के लिए हेतुवावस्य तुल्यत्व समान है उनके लिए कारण है इनके लिए भी कारण है और निर्विशेष में जाने पर भी ये वापस हो सकते हैं तो उन होंगे और ये हो सकते हैं वो भी होंगे ये की नियम लगेगा इसे कहा बीज अभाव अविशेषात बीज के बीज अभाव अविशेषात बीज, बीज का अभाव समान है ना वहां निर्विशेष अवस्था समान है दोनों के लिए तो एक वापस होता है तो दूसरा क्यों नहीं होगा अगर वो वापस नहीं होते हैं तो इसको भी नहीं होना चाहिए सुसुक्ति वाली इसलिए निर्विशेष सुसुक्ति अवस्था में जीप पहुंचते हैं यह मानना ठीक नहीं है ये सिद्धांत आगे ठीक है शंका नानू अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम संसार से बीज होता नास्ती एव पूर्वाद तो बोलता महाराज अज्ञात ब्रह्मा अज्ञात ब्रह्मा करके बोलते हैं वो अज्ञान है ही नहीं जो अनादि अनिर्वाच्य जो जगत का कह मानते ऐसा कोई है को ही नहीं नो अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान जो अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान जो मानता है वह संसार से बीजभूतम संसार के बीज बनने वाला जो अज्ञान नास्ति वो है वो अज्ञान है ही नहीं ऐसा है ही नहीं अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान संसार का बीज नहीं है क्यों यद ब्रह्म विशेषण भवति जो कि अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म बोलते अज्ञान को विशेषण बनाते हैं किसका ब्रह्म का ऐसे ब्रह्म का विशेषण बनी नहीं वह है नहीं वो अज्ञान ब्रह्म तो ब्रह्म ही है शुद्ध ब्रह्म ही है अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म होता ही नहीं अज्ञान है ही नहीं अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान है ही नहीं जो ब्रह्म का विशेषण बन सकते अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म माने विशेषण से युक्तों को विशिष्ट बोलते हैं ऐसा है, है पूर्वादि की का है नानु अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान संसार से बीजभूतम नास्ती अज्ञान है ही नहीं ब्रह्मो विशेषण बहती जो ब्रह्म का विशेषण हो सके अज्ञान नहीं है क्यों अज्ञान शब्द का प्रयोग उसमें होता है अग्रहण मिथ्याज्ञान ज्ञान अज्ञान शब्द वाच्य अज्ञान शब्द का अर्थ वाच्य तीन होते हैं अग्रहण मिथ्याज्ञान उसका संस्कार ये तीन को अज्ञान शब्द से बोला जाता है अग्रहण मिथ्या मिथ्याज्ञान तत्संस्कार अज्ञान शब्द वाच्य अनादि अनिर्वचन अज्ञान तो है ही नहीं ये ये तीन में से किसी एक को अज्ञान अज्ञान करके शास्त्रों में चर्चा करते हैं अग्रहण माना ज्ञान का प्राग अभाव ज्ञान के प्राग अभाव अज्ञान है एक और एक होगा मिथ्या ज्ञान जो होगा रज्जु आदि में सर्पादि ज्ञान होगा वो अज्ञान है और उसका जो संस्कार होगा सर्पादि का संस्कार चलेगा तो वो भी अज्ञान ये तीन ही होते हैं अज्ञान शब्द का अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान तो है नहीं जो ब्रह्म का विश्लेषण बन सके पूर्वादि की शंका है अग्रहण मिथ्या ज्ञान तत्कार अज्ञान शब्द बातच्य अज्ञान शब्द का बातच्य तो यही तीन होते हैं अग्रहण मिथ्या ज्ञान उसका और उसका संस्कार तह ज्ञान इत्यादि बोलेंगे टिप्पणी दो नंबर की अग्रहण माने ज्ञान प्राग्त अभाव ज्ञान के प्राग अभाव को अग्रहण शब्द से कहा जाएगा यही और मिथ्या ज्ञानम भ्रांति जहां भ्रांति हो रही रजु में की भ्रांति हो रही मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञानम भ्रांति तत्संस्कार और भ्रांति का जो संस्कार होगा भ्रांति रेव संस्कार यह है यहाँ भ्रांति का संस्कार होना ये तीन में से किसी एक को अज्ञान शब्द से प्रयोग होता है अनादि अनिर्वचनी अज्ञान है ही नहीं जो ब्रह्म का विशेषण बन जाए अज्ञात ब्रह्म विलीन होते हैं अज्ञात ब्रह्म से आते हैं ये बातें नहीं होती है ये शंका है भाष्य इसके उत्तर देते भाष्य में ज्ञानदाह्य बीजाभावे ज्ञान अनर्थक के प्रसंग ज्ञान के द्वारा जलने वाला जो बीज है अज्ञान ज्ञानदाह्य बीज यदि न हो तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा ज्ञान का प्रयोजन है अज्ञान का नाश करना यदि ज्ञानदाह्य बीज न हो तो उस स्थिति में बीज का अभाव होने पर ज्ञान अनर्थक के प्रसंग ज्ञान की अनर्थकता हो जाएगी प्रसति आ जाएगी तस्मात सबीजत्व तो अभ्युपगमे न सतः प्राण त्यपदेश तो सर्वस्त्रुतिशु कारण तो इसलिए सारे स्त्रुतियों में ये कहा है सबीजत्व तो स्वीकार करके ही माने बीज के सहित को लेकर के सब शब्द का प्रयोग होता है तत्व में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है अज्ञान को बीज अज्ञान जगत का बीज है बीज के सहित सबीजत्व तो, बीज सहित सबीजत तस्मात सभीज तो अभ्युपगमे न स्वीकार करके ही स्तुतियों में एवं सतह प्राणेश सदैव सम्मेद हुआ आश्रित करके सत कहा जिसको उसको प्राण शब्द का निर्वदेश होता है उपदेश होता है सर्वश्रुतिश्रुता कारणत्व विवदेशा तो और उसे बीज के शहीद करके ही कारणत्व तो का ब्रह्म में कारण ब्रह्म कारण है ब्रह्म कारण के का सारे श्रुति में जगत का कारण रूप प्रतिपादन भी उस अज्ञान को लेकर ही होता है अगर वो अज्ञान न हो ज्ञान के द्वारा दाह्य बीज न हो संसार का बीज अज्ञान न हो तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा ज्ञान ये बीजा अभाव है ज्ञान के प्रसंग ज्ञान क्या काम करेगा क्योंकि जो, जो प्राग भाव है वो तो प्रतियोगी की उत्पत्ति से अपना प्रश्न हो जाएगा अग्रहण भ्रांति क्षणिक होता है कुछ काल बाद अपना निवृत्त होना है उसके लिए ज्ञान की आत्मज्ञान की जरूरत है ही नहीं उसके संस्कार ज्ञान होने के बाद भी कुछ काल रह जाता है ज्ञान से वो संस्कार निवृत्त होता नहीं है वो तो प्रारूप पूरा होने पर भी संस्कार नाश होगा तो ज्ञान अगर ज्ञान के द्वारा दाय जो बीज है अज्ञान है मूला ज्ञान न हो अनादि अनिर्वचन अज्ञान हो तो ज्ञान अनथक हो जाएगा सिद्धांत हो तस्मात इसलिए कहा तस्मात सर्व बीजत्व तो है तस्मात सबीजत्व बीज के सहित बीज मान जगत के बीच अनिर्वाच च्या, अनिर्वचन अज्ञान उसके सहित स्वीकार किया है जहां जहां ब्रह्म शब्द आया सृष्टि प्रकरण में सत शब्द आया जैसे सत शब्द आया सतह और प्राण शब्द आया प्राण शब्द विपदेश कथन सब, सब तो का कथन अज्ञान सहित लेकर ही कहा है केवल यही छात्री के बाद नहीं सर्वश्रुति सूच सारे श्रुतियों में कारण तो विविध ऐसा जहां जगत के कारण जगत के कारण करके ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है जान भी वहां अज्ञान विशिष्ट प्रमुख को कहा है अतएव है। है इसलिए तो देखो ना अक्षरा परत पर, पर मुंड को परिश्रत कहा है ना अक्षर जो पर अक्षर है उससे भी पर है वह ऐसा कहा शुद्ध पर परात अक्षरात पर अक्षरात समान पंचमी दोनों जो पर अक्षर है हमारे कार्य को लेकर के कारण अक्षर होता है अविनाशी माना जाता है संसार को लेकर ले जो सबल ब्रह्म जो होता है अक्षर कहा कह जाता है अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अक्षर कहा जाता है और उससे भी पर है शुद्ध ऐसा कहा अक्षरात परत पर जो परत अक्षरा पर अक्षर जो पर अक्षर है उससे भी पर है आत्मा ऐसा कहा कहा होता है कारिया, और अंतर होता है कारण कार्य कारण के सहित है कहा बाह्याभ्यंतरे न सहिता सबाया व्यंतर है बाहर भीतर के सहित कार्य कारण सहित ऐसा कहा उसके। और कहा अजन्मा करके कहा इत्यादि और ये तो निवर्तनते इत्यादि ये ये निर्विशेष के लिए कहा सबाय या सबाया ब्यंतरो बाहर भीतर सर्वत्र कहा ये तो निवर्तन थे इत्यादि कहा जहां से बाणी आदि लौट आते हैं मन निर्विशेष का प्रतिपादन इस तरह से हुआ है इत्यादि ना बीजत्व तो अपनाए नीजत्व तो को हटा करके उपदेश हुआ इन श्रुतियों में जो अक्षरा परत पर सवाइया या तो तो अज्ञान है जगत का बीज अज्ञान को हटा करके शुद्ध के प्रतिपादन किया इस ऐसी श्रुतियां हैं ताम बीजावस्थान तसे व प्राज्ञ शब्द वो जो बीजावस्था है उसी के जिसको प्राज्ञ शब्द से मुंडक के कहा जा रहा है तो मांडू के कहा जा रहा है ताम बीजावस्था जो बीजावस्था है अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म जो कहा जाता है बीजावस्था जगत की बीजावस्था है वो उसी का है जो विश्व से अभिन्न एक ही है एक ही आत्मा तीन प्रकार से इस देह में त्रिधा व्यवस्थित कहा विश्व तेजस प्राज्ञा भिन्न भिन्न आत्मा नहीं समझना अवस्था वेद जरूर है व्यक्ति एक ही है किसी व्यक्ति ने तीन घर बनाया हो बारी बारी से उन उन घरों में गया तो व्यक्ति अलग हो जाएगा नहीं व्यक्ति एक ही है ये नहीं काल जागृतकालीन आत्मा अलग है स्वप्न का अलग सुसुप्ति का अलग ऐसा मत समझना हम एक ही होते हैं घूमने वाले हम है तीनों अवस्था में घूमने वाले हम। एक इसका ताम बीजावस्था तस्व प्राचीन शब्द वाच्य तस्व बने, विश्वशैव जो विश्व शब्द से जिसको कहा था पहले उसी वही प्राचीन शब्द में पहुंचा हुआ अभी सुसुप्ति में तस्वीर विश्व से वाग्य शब्द वाच्य जो प्राग शब्द का वाच्य है उसको उसी का आगे तूरीय रूप से वर्णन करना है आगे आगे चतुर्थ आत्मा का वर्णन होना है तीन आत्माओं की चर्चा हो गई चतुर्थ आत्मा न अंत प्रज्ञ आदि बहिष्प्रज्ञा से अभी प्रतिपादन होना है तुरय आत्मा निर्विशेष आत्मा के प्रतिपादन आगे होना है इतर व्यावृति के रूप से किस रूप से इतर व्यावृति चलेगी न न न लगेगा तुरीय उसी को जिसको राज्य शब्द से कहा है विश्व से अभेद करके लिया है उसी को तुरीय रूप से चतुर्थ रूप से देहादि संबंध रहितां प्रथक बक्षति बक्षति पार्थिक्षती आचार्य गौड़पाद आचार्य बक्षति उसी को तूर्य रूप से आगे कहेंगे तुरीय देहादि संबंध रहताम पार्थिकम पृथक बक्षते हादि के संबंध से रहित पारमार्थिक उसका स्वरूप है पा, पारमार्थिक पार शरीर उसकी जैसा स्वरूप है उसको आगे अलग से कहेंगे श्रुति बख्शती श्रुति स्वयं कहेगी श्रुति बीजा बीजा है बीजावस्था भी न किंच प्रत्यय दर्शनात्हे अनुभूत है बीजावस्था फिर कहाँ बीजावस्था कोई अज्ञान विशिष्ट आत्मा जो बीजावस्था बोलते हैं कहा है कहते सबका अनुभव में है सब बोलते हैं न किंचित अभिशम जो उठा हुआ व्यक्ति होता है सो करके उठ जाता है जागृत में आया है उसको पूछते हैं कैसा रहा कहते हैं न किंचित अभिशम सुखम अहम और ये दो बात बोलता है मैं आराम से सोया और मैं कुछ भी नहीं जाना किसी को भी नहीं जाना ऐसा बोलता है न किंचित अभिशम माने किसको जाना अज्ञान को जाना अज्ञान था बीजावस्था था कुछ नहीं जानना मैंने वहां भी जानकारी होती किसकी अज्ञान वस्तु नहीं था अज्ञान को जाना है ज्ञान नहीं अज्ञान को जाना साक्षी रूप से जाना बीजावस्था जो बीजावस्था है वह अवे न किंचित अवेदेशम वाक्य है सो करके जो उठता है व्यक्ति जागृत में आता है तो लोग पूछते हैं कैसा रहा कते न किंचित अव दिशा मुझे कुछ पता नहीं चला ऐसा बोलता है यदि उत्थित जो जागृत में आया हुआ व्यक्ति उठा हुआ है स्वप्न से सुषुप्ति से उठा हुआ जो व्यक्ति का प्रत्यय दर्शन ऐसा ज्ञान हाई पड़ता है ना केंचित अब यह दिशा ऐसा ज्ञान है उसके पास प्रत्येवन ज्ञान मैं कुछ भी नहीं जान, जाना उस काल में कुछ अनुभव नहीं हुआ किसी विषय का अनुभव नहीं हुआ ऐसा होने से देह अनुभवी देह इसी शरीर में मैंने स्वप्न सुसुप्तिकालीन शरीर में अनुभव होता है इस देह में जागृत शरीर में आकर अनुभव किया जाता है एवं ये त्रिधा देह इसलिए तीन प्रकार से आत्मा इस शरीर में रहता है जाग्रत जागृत सुध तीन नाम से रहता है ये जो कहा है। ठीक पूर्वादि ने कहा था कि अनिर्वाच्य अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान नहीं है संसार का बीज अज्ञान नहीं है अज्ञान शब्द का अर्थ तीन होता है अग्रहण और भ्रांति उसका संस्कार सिद्धांत कहते हैं अज्ञान अपरोक्ष होता है अज्ञान नहीं है कहने सकते अज्ञान अपरोक्ष है सिद्धांत ये बोलने जा रहे हैं अज्ञो हम कहता है कितने लोग बोलते हैं आप ज्ञानी हो ज्ञानी हो बोलता नहीं महाराज मैं अज्ञानी हूं मैं अज्ञानी हूं जो कहता है क्या भांप पी करके बोलता है या समझ करके बोलता है मुझे अपने विषय में ज्ञान नहीं ये तो बोलता है ना मैं अज्ञानी हूं ये बोलता है अज्ञो हम जैसे मनुष्यो हम प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे अज्ञो हम प्रत्यक्ष होता है अज्ञान अज्ञान अज्ञान हम अपरोक्ष होता है नहीं है कहने से काम नहीं चलेगा अनादि अनिर्वचित अज्ञान नहीं है अज्ञान शब्द होता है ज्ञान का प्रायुभाव होता है ये कहना बनता नहीं सिद्धांत कार अज्ञो अहम अपरोक्षम अज्ञान अपरोक्ष होता है और अग्रहणस्य अगर अज्ञान का अर्थ अग्रहण करेंगे ज्ञान का प्राग को कहेंगे और ग्रहण सज ग्रहण प्राग्य ग्रहण मान ज्ञान उसका प्राग भाव अग्रहण हो गया तो ग्रहण का प्रागभाव अर्थ करेंगे अज्ञान शब्द का अर्थ ऐसा करेंगे ना अप्रोक्ष तुम अपरोक्ष नहीं होता किसी का भी प्रागभाव हो अपरोक्ष नहीं होगा जहां प्रागभाव बैठा होगा वो कारण अपरोक्ष होगा जैसे घट का भाव कपाल में होता है मिट्टी में है तो वहां मिट्टी अपरोक्ष होगी ना नी अभाव प्राग भाव अपरोक्ष नहीं होता <coughs> अत्र घटो भविष्यति ऐसा अनुमान का विषय बनेगा किस अनुवय होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए अज्ञान प्रागभाव है ग्रहण का प्रागवा कहना बनता नहीं ये सिद्धांत कह नहीं अग्रहण से तो ग्रहण प्राग भाव से वो अपरोक्ष होता ही नहीं और अज्ञान अपरोक्ष होता है सब कोई बोलते हैं अज्ञानी यू बोलते हैं अज्ञान हम प्रत्यक्ष होता है अज्ञान क्यों वो अपरोक्ष नहीं होता है ग्रहण का प्रागभाव भाव कहते इंद्रिय सन्निकर्ष अभाव इंद्रिय का सन्निकर्ष उसमें है ही नहीं इंद्रिय संबंध है ही नहीं प्रागभाव के साथ दूसरी बात अभाव जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है नै बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव सिद्ध होता है अत्र घटो गढ़ा नहीं है कहते हैं घटाभाव दिखाई पड़ता है उनको चक्षु से निकर्ष होता है चक्षु विशेष चक्षुश विशेषणता से निकर्ष सा होता है चक्षु संयुक्त विशेषणता चक्षु का संयुक्त हो गया भूतल में और उसमें विशेषण है घट घटाभाव चक्षु संयुक्त विशेषणता से घटाभाव प्रत्यक्ष होता हमारे चक्षु का विषय बनता बोलते हैं ईमानदारी की बात है आपका सब सन्निक का सन्निक भूतल में है कि अभाव में है फिर स्वरूप होता है वो वो तो अनुपलब्धि प्रमाण का विषय होता है प्रत्यक्ष का विषय होता ही नहीं अभाव अनुपलब्धि प्रमाण का विषय होता है यदि घट तरी उपलब्धिता ऐसा बोला जाता है यदि घट हो तो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है इसका मतलब नहीं है प्रतियोगी के प्रसंजन करके आरोप करके बोला जाता है <coughs> अनुपलब्धि प्रतियोगी की उपलब्धि नहीं हो रही है घटाभाव का प्रतियोगी घट है घट की उपलब्धि नहीं हो रही है इसलिए अनुपलब्धि है इसलिए जाना जाता अभाव है प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता अभाव ये नैया तो ऐसे ही है इंद्र संकर्ष अभाव अनुपलब्धि का मृत्यु चलू जो ज्ञान का प्राग अभाव एक ज्ञान प्राग अभाव को अज्ञान शब्द का अर्थ करेंगे वो अनुपलब्धि का विषय बनेगा अभाव ये भी बात है एक तो इंद्रिय सभी नहीं है अनुपल प्रणाल के विषय है अपरोक्ष होगा ही नहीं वो से तो प्रत्यक्ष को बोलते हैं ना <coughs> नहीं होता इंद्रिय सन्िक टिप्पणी आत्मो असंग आह इंद्रिय सन्कर्ष आत्मा असंग है इंद्रिय संकर्ष होगा ही नहीं उसके साथ ज्ञान प्राभाव के साथ ठीक है ठीक है आगे भ्रांति तत्सस्कार गए अज्ञान कर था भ्रांति या भ्रांति का संस्कार मानेंगे तीन में से किसी एक को मानें। बच्चे ने अज्ञान मानेंगे अनादि अमित बच्चन अज्ञान नहीं करके गुरुवादी बोल रहा है तो भ्रांति तथा संस्कार है भ्रांति मानने पर उसे संस्कार भ्रांति के संस्कार को अज्ञान मानने पर क्या होगा अभाव इतर कार्य तो ये दोनों अभाव से इतर कार्य है भ्रांति माने भाव पदार्थ है उसका संस्कार भी भाव पदार्थ है अभाव का इतर कार्य है अभाव अभाव का कार्य नहीं है भाव कार्य है इसके कारण ही होगा कोई भ्रांति तत्व संस्कार अभाव इतर कार्य अभाव से इतर कार्य है अभाव रूप नहीं है वो इतर कार्य होने से उपादानपेक्षणा जो अभाव से इतर कार्य होता है अपने उपादान की अपेक्षा रखता है भाव कार्य जो होगा उपादान की कहां उत्पन्न होना है उसकी अपेक्षा रखेगा इसलिए आत्मलस्य केवल अत तो आत्मा से उत्पन्न हो जाएंगे भ्रांति और ये संस्कार ऐसा नहीं मान सकते क्यों केवल आत्मा के, उसका हेतु बनता ही नहीं शुद्ध आत्मा उसमें ना भ्रांति होगी न महाभ्रांति का संस्कार रहेगा आत्मा आत्मालस्य केवल केवल जो आत्मा शुद्ध आत्मा है उसमें हाँ विशिष्ट आत्मा में तो भ्रांति हो जाएगी अज्ञान विशिष्ट में तो हो जाती है भ्रांति क्यों शुद्ध आत्मा में नहीं हो सकती केवल आत्मा आत्माद्य केवल अत हेतुत्व भ्रांति और संस्कार के भ्रांति के संस्कार का हेतु कारण नहीं बनता सरता इसलिए तदउपाधान लेना इसलिए भ्रांति जो होती है भ्रांति और भ्रांति के संस्कार जो होता है इसके उपादान रूप से अनादि अज्ञान को मानना पड़ेगा यह सिद्धांत क्या है पूर्व आदि ने कहा था अनादि अनिर्वचन ज्ञान मानने की आवश्यकता नहीं है जहां अज्ञान शब्द आएगा हम ये तीन में से किसी ऐसे काम चलाए ले जहां अग्रहण भ्रांति और उसका संस्कार उसी अज्ञान शब्द वही है यह काम नहीं चलेगा सिद्धांत बोलते हैं इसलिए भ्रांति और भ्रांति के संस्कार के उपादान कारण रूप से अनादि अज्ञान सिद्धि अनादि अज्ञान की सिद्धि हो जाती है <coughs> एक अनुमान देना चाहते हैं अनादि अज्ञान के सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं अज्ञान यदि भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है अज्ञो ऐसा सभी मान्यता है सभी बोलते हैं अज्ञो आप जितने भी विषयों का ज्ञाता होंगे जिस विषय का ज्ञान नहीं होगा उस विषय के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप अज्ञो हम मुझे विषय के उस विषय ज्ञान है अज्ञान तो ही है। बोला पड़ेगा ये प्रत्यक्ष है अनुमान से भी सिद्ध है अज्ञान है अनादि अज्ञान सिद्ध है अनुमान से भी सिद्ध है सिद्धांत अनुमान देते हैं देवदत्त प्रमा तनिष्ठ तनिष्ठ प्रमा प्राग अतिरिक्त अनादि प्रध्वसनी परमात्मात्ज्ञ दत्त प्रमावत्त तो अनादि अज्ञान के सिद्धि के लिए एक महाविद्या अनुमान दे रहे हैं ऐसे अनुमान को महाविद्या अनुमान कहते हैं माने दृष्टांत में साध्य सिद्धि के समय प्रकारांतर से करें और पक्ष में साध्य सिद्धि के समय में प्रकारांतर से हो जाए उसको कहेंगे महाविद्या सुख में ऐसे अनुमान बहुत सारे आते हैं महाविद्यानुमान यह अनुमान नहीं आए कि नहीं जानते बेरानी जानते ऐसे अनुमान महाविद्या देवदत्त प्रमाण देवदत्ता को जो यथार्थ ज्ञान है देवदत्त प्रमा देवदत्त व्यक्ति का जो ज्ञान है तन निष्ठा तन निष्ठा है कि तन है निष्ठा होना चाहिए आकार होना चाहिए आकार नहीं होना चाहिए देवदत्त निष्ठा तन निष्ठा देवदत्त निष्ठा देवदत्त प्रमा ये पक्ष है ध्यान देना देवदत्त का जो ज्ञान है माने एक का नाश करने वाला ज्ञान है वो किसका नाश करने वाला है देवतत्त्व में रहने वाला जो तनिष्ठ प्रमा प्राग भाव में रहने वाले ज्ञान के प्राग से अतिरिक्त अनादि का नाशक नाशिका है यह प्रमा देवत के जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है देवतत्त्व में रहने वाला प्रमा का जो प्राग उससे अतिरिक्त अनादि पदार्थ का नाशक है अब क्या लेना है अनादि पदार्थ विचार हो जाएगा आगे ये साध्य है देवदत्त प्रमा यह है पक्ष साध्य हो जाएगा तनिष्ठ मानी देवदत्त निष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी मान देवत्व में रहने वाला ज्ञान के प्राग भाव का प्रागभाव से अतिरिक्त पदार्थ का नाशक नाशक नाशिका ये प्रमा है क्यों प्रमात्मा <Convention> प्रमात्व बैठा हुआ है देवदत्त प्रमा में प्रमात्व हेतु बैठा हुआ है प्रमा में प्रमात्व रहेगा कि नहीं रहेगा यज्ञ तत्व के जैसे प्रमा होती है वहां घटाना दृष्टांत में और हेतु तो घटाना हेतु तो क्या है प्रमात्व तो है कि नहीं वह प्रमाण है यज्ञ व्यक्ति के ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा और उसमें देखना देवदत्त निष्ठ प्रमा के प्राग से अतिरिक्त अनादि का प्रद्वंसी है कि नहीं वो देखना है यज्ञ प्रमाण देवदत्त प्रमा से अतिरिक्त देवदत्त प्रमा का प्राग से अतिरिक्त देवदत्त प्रमा का प्राग तो एक दत्व के में नहीं है उससे अतिरिक्त अनादि क्या होगा वो वो एक तत्व का ज्ञान का प्राग भाव जो ज्ञान होगा उसका प्राग भाव देवदत्त के ज्ञान के प्रागभाव से अनादि भी है प्राग अनादि होता है अनादिशांत होता है तो उसका नाश है एक प्रमा ठीक है एक दत्त प्रमा, एक दत्त प्रमा में वहां पर देवदत्त प्रमा प्राग अतिरिक्त अनादि शब्द क्या लेना है एकीदत्त प्रमा के प्राग भाव वह है वहां वहां पर साध्य है हेतु भी है और इधर पक्ष में जो देवदत्त प्रमा में घटाने चलेंगे तो देवदत्त प्रमा से प्रमा के प्राग से अतिरिक्त देवदत्त प्रमा का प्रागभाव होगा नहीं देवदत्त प्रमा के प्राग से अतिरिक्त देवदत्त प्रमा के प्रागभाव होगा नहीं उससे अतिरिक्त अनादि क्या हो सकता है अनादि अज्ञान उसका अनाशनता पक्ष में घटाते समय प्रागुभाव को लेकर घटा देना और यहाँ लेते समय अज्ञान को लेकर पक्ष में लेते समय में अज्ञान को लेकर घटाना इसको महाविद्यानुमान कहा इसके टिप्पणी बताया है चार नंबर टिप्पणी में है देवद परमाती इदम अनुमानम महाविद्यानुमानम के आहू कुछ लोग ऐसे कहते हैं इस अनुमान को महाविद्यानुमान कहते हैं जैसे चित सुखी आदि में है महाविद्यानुमान ग्षियन ये नहीं नैयायिक समझ ही नहीं पाते मैंने दृष्टांत में साध्य सिद्धि में अन्य प्रकार से कर देना और पक्ष में साध्य सिद्धि में अन्य प्रकार से कर देना नहीं नई आयिक हो जाएगी इधम अनुमानम महाविद्यानुमान यदि के कुछ लोग ऐसा कहते हैं इस अनुमान को महाविद्यानुमान कहते हैं कैसे प्रकारांतरण दृष्टान्त साध्य उपसारित महाविद्यानुमान के ये लक्षण है महाविद्यानुमान किसको कहते हैं कहते हैं प्रकारांतर दृष्टांत साध्य उपस प्रकार से अन्य प्रकार प्रकारांतर भिन्न प्रकार से दृष्टांत में साध्य दृष्टान उपसारशाली होता हुआ प्रकारांतर में पक्षे साध्य उपसली त्व तत्व और प्रकारांतर से भिन्न प्रकार से पक्ष में साध्य के उपसंहारशाली जो ज्ञान होगा तत्व महाविद्यानुमान तव तत्व मैंने महाविद्या प्रकारांतर इस अनुमान में जो टीका में अनुमान दिया था देवदत्त प्रमा तनिष्ट प्राग प्रम अतिरिक्त प्रध्वंस में प्रमा यज्ञ प्रमादान है इदम एवं अत्र इस अनुमान में प्रकारांतरत्म तो, प्रकारांतरत्व तो क्या है यहाँ देखना दृष्टान्त दिया है यज्ञ दत्त और पक्ष है देवदत्त प्रमा यही है साध्य दोनों में दिखाना पड़ेगा दृष्टांत तो में भी साध्य दिखाना पड़ेगा पक्ष में भी दिखाना पड़ेगा यही यहां प्रकार दृष्टान्त जो दृष्टांत में साध्य संपत्ति बेला है दृष्टांत है एक दत्त प्रमा उसमें साध्य की संपादन करना चाहेंगे जब साध्य दिखाने हो उस काल में अतिरिक्त अनादिश्धा क्यों अतिरिक्त अनादिंग देवदत्त प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि से क्या लेना है कहा प्रमा प्राग भाव से यज्ञ दत्त के प्रमा का प्राग भाव हो जाएगा वहां अतिरिक्त शब्द से देवदत्त प्रमा के प्राग भाव से अतिरिक्त वो अतिरिक्त भी है यज्ञ दत्त के प्रमा के प्रागभाव और अनादि भी है घट जाएगा उसमें पक्षे संपत्ति है संपत्ति मेला जब पक्ष में देवदत्त प्रमा में साध्य की सिद्धि करनी है जब दिखाना है उस काल में तू तेन शब्द है तेन शब्द माने ये देवदत्त प्रमा प्रमा प्राग अतिरिक्त शब्द से मूला ज्ञान असग्रहण मूला ज्ञान ही लेना पड़ेगा क्योंकि देवदत्त प्रमा के प्राग से अतिरिक्त देवदत्त प्रमा के प्राग तो होगा नहीं तो और क्या लेना पड़ेगा वहां मूला ज्ञान अनादि तो अनिर्वाच्य ज्ञान ही लेना पड़ेगा इससे अनुमान से भी सिद्ध है इसलिए यही नहीं कहा अज्ञान नहीं है करने से काम नहीं चलेगा का। प्रत्यक्ष भी होता है अनुमान से भी सिद्ध होता है ये इस सिद्धांत इसलिए कहा ज्ञान इत्यादि शब्दों से ही कहा था एक भाष्य में कहा था ज्ञानदायी बीजाभावे ज्ञान अर्थक प्रसंग कहा अज्ञम इत्यादि शब्द है अच्छा नीका न च तद अभावे समय ज्ञान तद अभाव ज्ञान अज्ञाना भावे यदि अनायादि अनिर्वाच्य अज्ञान न हो तो सम्यक ज्ञान जो अहम ब्रह्माष्टमी जो ज्ञान होगा सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान अभी जो ज्ञान है यह तो भ्रांति ज्ञान है अहम मनुष्य ये ज्ञान नहीं है अर्थात ये तो भ्रांति है जैसे रजू को सर्प मान लेना वैसे आत्मा को आप मनुष्य मान के घूम रहे हैं ये भ्रांति है यथार्थ ज्ञान है झूठा ज्ञान है सच्चा ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्मी सम्यक ज्ञान उसका नाम है मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है अभावे। न चावे अनादि अनिर्वचने अज्ञान है अभावे यदि अनादि अनिर्वचन अज्ञान हो उस स्थिति में सम्यक ज्ञान न समय ज्ञान माने अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होना आय जीव ब्रह्म ज्ञा के, के ज्ञान वो नहीं होगा माने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान ईशी को नाश कर निवृत्ति के लिए है किसके अनादि अनिर्वचित अज्ञान की निवृत्ति के लिए है क्षणिकत्व न भ्रांति है तद अनिवृत्त भ्रांति को निवृत्ति करेगा सम्यक ज्ञान नहीं वो तो क्षणिक है अपने आप निवृत्त होगा थोड़ी देर में भ्रांति होती रहती तुला ज्ञान है निकलता रहता है, जाता रहता उसके संव्यक ज्ञान की जरूरत नहीं है हम ब्रह्माष्टी की जरूरत नहीं है उसके, नहीं, नहीं नहीं उसके लिए रज्जु में सर्प दिखता है तो वहां रज्जु के ज्ञान के लिए हम ब्रह्माष्टी संव्य ज्ञान की आवश्यकता है क्या नहीं भ्रांति क्षणिक है तो उसके, उसके द्वारा निवृत्ति संव्यक से निवृत्ति मानने की आवश्यकता ही नहीं उसको क्षणिका निक्षिक होने से तद अनिर्त अनिर्तित्व मानी तद माने ज्ञान ज्ञान से निवृति नहीं है उसकी अब संस्कार से चल भ्रांति का संस्कार निवृत्त करेगा ज्ञान कहेंगे पते ज्ञानी कोई भी संस्कार है अहम मनुष्य अभी तक बना हुआ है कब से ज्ञानी है बड़े बड़े संत महात्मा हैं भ्रांति का संस्कार चल रहा है जब तक शरीर है संस्कार रहेगा जीवन मुक्ति अवस्था में भ्रांति का संस्कार रहेगा ये बोला चाह तत्संस्कार से जब भ्रांति का जो संस्कार है सत्य भी समय ज्ञान है अद्वैत ज्ञान जिसको हो चुका है हम ब्रह्माष्टमी हो चुका है समय ज्ञान होने पर भी चित अनुवृत्ति तथा सर्वत्र नहीं होता है ये कहीं कहीं अनुवृत्ति देखा है हम मनुष्य बोलता रहेगा भावना रहेगी किसी किसी को ऐसा रहता है कहीं अनुवृत्ति देखा है किसी के भ्रांति के संस्कार का अनुवृत्ति देखा है इसलिए न चाह अग्रहण सत्य अनुवृत्ति कहते अग्रहण का निवृत्ति करेगा ज्ञान जो ज्ञान के प्राग है उसको निवृत्ति करेगा को सम्विज्ञान ये नहीं हो सकता क्यों ज्ञान है सत्य अनिवृत्ति का ज्ञान निवृत्ति नहीं है क्या होगा ज्ञान तो उसका निवृत्त किया ज्ञान से अर्थ निवृत्तित्व तो अग्रहण उसको निवृत्ति करेगा किसको भ्रांति को ऐसा नहीं कर सकते वो तो, तो ज्ञान ही उसके भ्रांति को निवृत्ति करने वाला है आग्रह नहीं कर सकता कहा अतो न ज्ञानदाय संसार बीज भूतम अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम ज्ञान से अर्थवत्ता या तो ज्ञानदाय इसलिए ये जरूर स्वीकार करना पड़ेगा मानना पड़ेगा सिद्धांति कह रहे हैं अतो ज्ञानदाह्यम संसार बीज जो ज्ञान के द्वारा जलने वाला निवृत्त होने वाला समय ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने वाला संसार का जो बीजभूत अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान है इसका निर्वचन करना संभव नहीं सदरूप से भी असत रूप से भी सतसद उभय रूप से भी निर्वचन करना संभव नहीं है ऐसे अनादि अनिर्वाच्य जो ज्ञान है ज्ञानस्य अर्थवत्वाय ज्ञान को अर्थशाली सिद्ध करने के लिए नहीं तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा अज्ञान न हो तो क्या काम करेगा ज्ञान संभ्य ज्ञान उसका कोई कार्य नहीं होगा उसका काम यह अज्ञान का निवृत्ति करना यदि अज्ञान न हो तो व्यर्थ बे, हो जाएगी क्या ज्ञान से अर्थवत्वाय ज्ञान को अर्थसाली करने के लिए आस्थे अवश्य मानना पड़ेगा यह सिद्धांत कहा अन्यथा तद अर्थक प्रसंगा यदि नहीं मानेगे अज्ञान को उस स्थिति में ज्ञान अनर्थक हो जाएगा तद अर्थक्य मान ज्ञान अन्य प्रसंगातः शुद्ध से ब्रह्मणों वाक्य प्रकरणाभ्याम विवक्षित फलित ये जो वाक्य है बाक्य क्या है प्राण बंधन में सौम्य मन प्रकरण क्या है सदैव सौम्य सीधमगरे आशी जो छात्र आरंभ हो गया तो शुद्ध ब्रह्म जो होगा ब्रह्मना शुद्ध से ब्रमणो शुद्ध ब्रह्म को वाक्य प्रकरण विवक्षित अभाव है बाक्य और प्रकरण दोनों के द्वारा विवक्षित शुद्ध ब्रह्म यहाँ नहीं है सदैव सौम्य में भी शुद्ध ब्रह्म विवक्षित नहीं है प्राण में सौम्य मन स्तृति में भी शुद्ध ब्रह्म विवक्षित होने पर फलित बोलते है तस्मात इत्यादि कहा तस्मात सभी शतः प्राण तो विदेश माने अज्ञान विशिष्ट संसार का बीज जो अज्ञान है उसके बीज सहित लेकर ही सबको को का विदेश किया है और संसार के कारणत्व तो का भी विदेश किया है कहा समय हो गया नहीं रखते हैं, फिर कर तिरले लिंग्वा पुनसस्तुर्गश्वे इतव्य ओं